शिवानंद स्मृति संग्रह स्वामी निखिलानंद श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त शिष्यों में परस्पर श्रद्धा और प्रेम का अपूर्व बंधन था एक दिन मैंने स्वामी शारदानंद जी से पूछा कि उन लोगों में कोई झगड़ा या मतभेद तो नहीं था उन्होंने उत्तर दिया अवश्य था किंतु उनके द्वारा हम लोग कभी प्रभावित नहीं हुए क्योंकि श्री शाकुर हम सबको प्रेम के अछेद्य संपर्क से बांध गए थे स्वामी ब्रह्मानंद जी और प्रेमानंद महाराज के ढाका प्रवास की बात मैं पहले बता चुका हूँ उस समय ढाका कॉलेज के छात्रावास में स्वामी माधवानंद जी के भाषण का प्रबंध हम छात्रों ने किया था स्वामी प्रेमानंद जी भी उस सभा में भाषण देने के लिए सहमत हुए थे मैं ही उन्हें सभा में ले जाने के लिए एग्निस अग्निशविला गया था स्वामी प्रेमानंद जी उस समय पूजनी महाराज से आज्ञा लेने के लिए उनके पास गए मैं भी साथ गया महाराज बरामदे में टहल रहे थे महाराज का चरण स्पर्श करके स्वामी प्रेमानंद जी ने वासपरुद्ध कंठ से उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की महाराज संकोच से पीछे हट गए और बारम बार कहने लगे बाबू दादा यह क्या करते हो यह क्या करते हो श्री ठाकुर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा तुम घबराते क्यों हो किंतु बाबू राम महाराज उनके मना करने पर भी उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद मांगने लगे ठाकुर के शिष्यों में कैसी अपुरु श्रद्धा और प्रेम विद्यमान था और एक बार की घटना है उस समय मैं उद्बोधन में था स्वामी अभेदानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ फल मिठाई और नया वस्त्र लेकर स्वामी शारदानंद जी उनका दर्शन करने गए मुझे भी साथ ले गए स्वामी अभेदानंद जी उस समय कलकत्ते में एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान संगठित कर रहे थे मठ के साधु कदाचित ही उनके दर्शन को जाते थे किंतु स्वामी शारदानंद जी की उदारता असाधारण थी उन्होंने बहुत ही हार्दिकता से स्वामी अभेदानंद जी का सादर अभिनंदन किया उनके पारस्परिक स्नेह और प्रेम ने मुझे गंभीर भाव से अद्भुत कर दिया स्वामी शारदानंद जी के शरीर त्याग के बाद से ही महापुरुष महाराज में एक विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ा पहले महापुरुष महाराज बहुत ही गंभीर स्वभाव वाले महात्मा थे मठ के साधुओं में अनेक व्यक्ति जहाँ तक संभव हो उन्हें बचाकर कर चलते थे किंतु उस दिन से वह सभी के साथ हेलमेल बढ़ाने लगे सभी के साथ जन्नी या पितामही की तरह उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार होने लगा वह बहुत ही धीरता और सहानुभूति पूर्वक सबके असुविधाओं और कठिनाइयों की बात सुनते थे तदनुसार किसी को सांत्वना और किसी को उत्साह देते थे उस समय से सभी लोग बिना भय संकोच के उनके पास जाते और वार्तालाप करते थे जहाँ तक मैंने अनुभव किया स्वामी शारदानंद के शरीर त्याग के साथ साथ महापुरुष महाराज मानव मठ और मिशन के प्रति अधिक दायित्व तो और ममत्व तो संपन्न हो गए थे उस समय से वह सदा ही सबके गुणों की प्रशंसा करते और दोष त्रुटि को मिटा देने की चेष्टा करते थे उन दिनों बेलूर मठ के प्राय सभी लोग अनुभव करते थे कि महापुरुष महाराज मठ निवासियों की सुख सुविधा के लिए विशेष प्रयत्नशील थे कोई अस्वस्थ हो गया हो तो वह औषध और पथ्य का जय देते थे यहाँ तक कि फुटबॉल मैच देखने के लिए भी किसी किसी को रुपया दिया है ऐसा दृष्टांत मिलता है उस समय एक बार मैं उधर की गड़बड़ी से कष्ट पा रहा था इस कारण डॉक्टर ने मेरे लिए अंडे और दूध की व्यवस्था बताई किंतु मेरे पास रुपये पैसे नहीं थे मठ की ओर से ऐसी चीज़ों के लिए रुपया खर्च करने का नियम नहीं था अतः मैं वैसा पथ्य नहीं ले सका मेरा शरीर कृष्ण हो चला एक दिन मुझे देखकर महापुरुष महाराज ने पूछा डॉक्टर की व्यवस्था के अनुसार औसत पथ्य ले रहे हो न मैंने कुछ आना कहानी करके उत्तर दिया कि मेरे हाथ में रुपये पैसे नहीं हैं इस कारण डॉक्टर की व्यवस्था के अनुसार पथ्य जुटाना मेरे लिए संभव नहीं है उन्होंने झट कह दिया मैं रुपया दूंगा। मैंने कहा इस समय तो आपने दिया किंतु बाद में जब आप अन्य किसी केंद्र में चले जाएंगे तब रुपया कहाँ से मिलेगा इस कारण अंडे और दूध का अभ्यास न करना ही अच्छा है इस पर उन्होंने जोर देकर कहा जब तक जीवित रहोगे तब तक इन चीज़ों के संग्रह करने की शक्ति तुम में रहेगी कोई चिंता न करो और एक दिन के बाद उस समय में मठ के दक्षिण के गेस्ट हाउस में रहता था बरसात के दिन थे रात के भोजन के उपरांत हम लोग गेस्ट हाउस में सोने के लिए जाते थे उधर के भाग में अंधेरा था पुरुष महाराज ने जब पता पाकर मुझ में मुझसे कहा तुम्हारे पास कोई टार्च है या नहीं हमारे पास टार्च नहीं था बगीचे की ओर अंधेरे में सांप आदि का भय था सुनते ही उन्होंने टार्च खरीदने को रुपया दिया जिससे अंधेरे में हम लोगों को असुविधा न हो इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं एक समय मैं अपने एक मित्र को महापुरुष महाराज के सिरचरों में प्रणाम करने के लिए साथ ले गया महापुरुष महाराज ने कभी उसे देखा नहीं था मैंने उसका परिचय देना आरंभ ही किया था कि उन्होंने उसके ग्राम परिवार के लोगों आदि के संबंध में बहुत कुछ कह दिया असल में इस विषय में पहले कुछ जानना उनके लिए असंभव था बाद में किसी समय मैंने इस रहस्य के संबंध में उनसे पूछा उन्होंने कहा यह कोई कठिन बात नहीं है सूक्ष्म मन ही सारी चिंताओं का मूल स्थान है यदि तुम मन के उस स्तर में प्रविष्ट हो सको तो कोई भी बात तुम अपनी इच्छा अनुसार जान सकोगे मैंने पूछा कैसे उस स्तर में प्रवेश किया जाए उन्होंने उत्तर दिया पहले मन को पूर्णतया विषय रहित कर डालना चाहिए जिससे निर्मल दर्पण के समान वह स्वच्छ हो जाए उसके अनंतर विदित होगा कि मन मन में में क्या है मैंने अपने मन में सोचा कि इस बात को महापुरुष महाराज ने तो अत्यंत सहज भाव से कह दिया किंतु हमारे लिए यह अत्यंत कठिन विषय है जीवन के अंतिम वर्षों में महापुरुष महाराज प्रतिदिन रात्रि के साढ़े तीन बजे सैया छोड़कर उठ जाते थे एक दिन उन्होंने हमसे कहा स्वामी जी ने जब मठ स्थापित किया तब से उन्होंने नियम कर दिया था कि सभी मठवासियों को चाहे वह वृद्ध हो या युवक रात के पिछले पहर मंदिर में जाकर ध्यान में बैठना होगा किंतु एक समय कुछ दिनों तक मैं मंदिर में नहीं गया स्वामी जी ने उस पर लक्ष्य किया और एक दिन मुझसे कहा मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने लिए रात के पिछले पहर मंदिर में जाकर ध्यान धारणा करने की आवश्यकता नहीं है किंतु लड़कों के सामने आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है उस दिन से मैं ध्यान करने के लिए सब के साथ ठाकुर मंदिर जाने लगा अब तो बूढ़ा हो गया हूँ शरीर भी जीर्ण हो गया है अच्छी तरह चल फिर भी नहीं सकता तो भी उस समय उठ जाता हूँ और ठाकुर को प्रणाम करके बिछौने पर बैठे बैठे ही ध्यान किया करता हूँ उन दिनों समय समय पर मुझे ऐसा लगता था कि महापुरुष महाराज मानो मेरे ही कल्याण के लिए विशेष रूप से आग्रहान्वित हैं एक बार स्वामी सर्वानंद जी ने मुझे दिल्ली केंद्र का भार देकर वहां भेजना चाहा। किसी दूसरी बार स्वामी परमानंद जी ने अपने साथ मुझे बोस्टन ले जाना चाहा। किंतु दोनों बार महापुरुष महाराज ने आपत्ति व्यक्त की और मुझे अपने पास मठ में रहने का निर्देश दिया जब कि बार मठ में अब कि बार मठ में रहते समय एक घटना घटित हुई जिससे मेरे मन पर एक घरी रेखा खींच गई डॉक्टर सुकुमार नाम नामक एक सज्जन सेना विभाग से एक उच्च पदस्थ डॉक्टर थे पूर्वी बंगाल आधुनिक पाकिस्तान के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था वह और उनकी तरूणी पत्नी आपस में बहुत ही प्रेमपूर्ण थे एक दिन स्टो पर रसोई करते समय असावधानी के कारण पत्नी की साड़ी में आग लग गई और उसी से उसका शरीर शरीरांत हो गया यद्यपि डॉक्टर नाग उस समय घर ही में थे किंतु जी जान से प्रयत्न करने पर भी पत्नी की प्राण रक्षा नहीं कर सके पत्नी गर्भवती थी उस भयानक दुर्घटना ने डॉक्टर नाग को एकदम उद्भ्रांत कर दिया यह प्रायः उन्माद युक्त ही हो गए थे यहाँ तक कि अंत तक उन्हें कलकत्ते के मकान में घर के भीतर ताला बंद करके रखना पड़ा था उसके बाद कुछ स्वाभाविक अवस्था आने पर कुछ मित्र उन्हें बेलूर मठ लाए मैं ही उन्हें श्री ठाकुर मंदिर में ले गया था वहां वह बच्चे की तरह रोने लगे तब मैं उन्हें महापुरुष महाराज के पास ले गया वहां वह और भी अधिक रोने लगा महापुरुष महाराज ने उनके क्लेश का कारण पूछा डॉक्टर नाग ने कहा महाराज हम पति पत्नी आपस में बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते थे पत्नी के आनंद सौक्ष तथा आहार विहार आदि के लिए पैसे खर्च करने से मैंने कभी हाथ नहीं रोका आज वह जीवित नहीं है कहां गई है कौन उसकी देखरेख कर रहा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है सदैव मेरा मन यही कहता है कि उसकी सेवा आदि करने के लिए कोई नहीं है वह अत्यंत दुख में है इस कारण मेरे मन में असीम भेदना है महापुरुष महाराज ने सब सुनकर कुछ क्षण के बाद शांत कंठ से कहा देखो जब भी पत्नी की याद आए तभी सोचना कि वह भगवान की गोद में लेटी हुई है भगवान के अपेक्षा अधिक फिकर लेने वाला और कोई नहीं रह सकता कैसे सहज और साधारण उक्ति है वैसे तो लोग प्रायः दूसरे की सांवना देने के लिए इस प्रकार की ही बातों का व्यवहार करते हैं किंतु उससे प्राय स्थाई फल होते दिखाई नहीं पड़ता परंतु इस व्यक्ति में एक विचित्र फल दिखाई पड़ा डॉक्टर नाग एका, एकदम शांत हो गए इस घटना के कुछ दिनों बाद मैं मायावती चला गया डॉक्टर नाग भी मायावती आए उस समय वह एकदम स्वाभाविक व्यक्ति थे उनकी उन्माद अवस्था पूर्णतया दूर हो गई थी एक दिन बाद में उन्होंने मुझसे कहा महापुरुष महाराज की उस दिन की बातों ने मेरे ऊपर एक अपूर्व प्रभाव डाला था मैं मानता हूँ कि पत्नी के निधन से मैं अपने मन में एक असीम अभाव का अनुभव करता था और उसके शारीरिक प्रयोजन की बात सोचकर मेरे क्लेश की सीमा नहीं थी इसके अतिरिक्त तो मेरे दुख का एक अन्य कारण भी था हमारा विवाह बहुत ही अल्प दिन पहले हुआ था इसलिए पत्नी का संग मेरे लिए एक विशेष कामना का विषय था यही कारण था कि उसके निधन से मैं बहुत ही अधिक सोकार्त हो गया था अब महापुरुष महाराज के उपदेश से परलोक प्रस्थित पत्नी को भगवान के साथ संयुक्त करके मैं शारीरिक संपर्क की स्मृति को प्रायः भूल चुका हूँ आजकल जब भी उनकी याद आती है तभी सोचता हूँ कि वह भगवान की गोदी में लेटी हुई है इस प्रकार मेरा मन समस्त सांसारिक विषयों से ऊपर उठकर शांति से भर जाता है 1929 सौ ईस्वी में मैं मैसूर गया और वहाँ स्वर्गीय पी सुब्रमण्यम अय्यर से मांडुक्योपनिषद पढ़ने लगा उस समय एक अमेरिका के मिशनरी डॉक्टर ने मेरी आंतों के घाव के लिए शल्योपचार करना चाहा। मैं अस्पताल में भर्ती किया गया और शल्योपचार का समय भी निश्चित कर दिया गया उसके पूर्व रात्रि को नर्स ने आज सारे औजारों को ठीक कर सजा रखा दूसरे दिन सुबह मुझे शल्योपचार के कमरे में ले जाने के पहले मद्रास से स्वामी अमृतेश्वरानंद आ पहुँचे उनके हाथ में महापुरुष महाराज का एक तार था उसमें लिखे, लिखा था कि अमृतेश्वरानंद तुरंत मैसूर चले जाएं और मेरा शल्योपचार बंद रखें उसमें यह भी लिखा था यदि शल्योपचार करना ही हो तो अमेरिका में करना होगा फलस्वरूप ऑपरेशन बंद हो गया अमेरिका के चिकित्सक निराश हो गए अथा उन्हें कुछ करने का नहीं रहा उसके बाद कई साल बीत गए अमेरिका जाने के पहले 1931 सौ इकतीस ईस्वी में मैं बेलूर मलिक आया जाने के पूर्व दिन तीसरे पहर मैं महापुरुष महाराज को प्रणाम करने तथा नया कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनका आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से उनके कमरे में गया महापुरुष जी उस समय आंशिक पक्षाघात के रोग से दुर्बल हो गए थे दूसरे की सहायता बिना बिछौने से उठकर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे उनकी बातचीत भी बहुत कुछ अस्पष्ट सी हो गई थी वह एक कुर्सी पर बैठे थे मैंने उनके चरण कमलों के सामने धंडवत प्रणाम किया उसके बाद जब सिर उठाया तो ऐसा लगा मानो वह कुर्सी से उठना चाहते हैं देखकर मैंने उन्हें बैठे रहने की ही प्रार्थना की किन्तु वह किसी प्रकार उठ खड़े हुए और मेरी पीठ पर हाथ थपथपाते थब थब हुए बोले जा बेटा तू तो दिग्विजय होगा जहाँ जाएगा वही तेरी विजय होगी मैं सदा तेरे साथ साथ रहूँगा यहाँ तक कि यदि तू नरक में भी पहुँचेगा तो देखेगा कि मैं तेरे पास ही हूँ मेरे दोनों नेत्रों से आंसू बह चले इस स्थूल शरीर से वही उनका अंतिम दर्शन था इस जीवन में फिर कभी उनका दर्शन नहीं हुआ आज इतने दिनों के बाद जब कभी किसी शुभाकांक्षी मित्र के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनता हूँ या स्वागताभिनदन पाता हूँ तभी मन में स्मरण हो आता है कि ये लोग नहीं जानते कि मेरे कामों की सफलता की शक्ति स्रोत कहाँ है वास्तव में मैं जीवित रहते समय उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया था मेरी सफलता के दिन उनका वह आशीर्वाद ही मुझे सयदत रहने में सहायता देता था फिर दुख निराशा के दिन भी उसी आशीर्वाद ने मेरे भीतर शक्ति जगाई और प्रेरणा दी आज भी प्रतिक्षण ऐसा लगता है मानो वह मेरे पास ही खड़े हैं उनके गंभीर आध्यात्मिक भाव का परिमाण निर्णय करना मेरे लिए संभव नहीं है आध्यात्मिक अनुभूति से जब कभी वह कोई बात कहते थे तो उसका अर्थ ठीक ठीक मैं समझ नहीं पाता था सिंह की भाषा सिंह की ही समझ सकता है मुर्गा नहीं तभी मैंने उनसे आध्यात्मिक या दार्शनिक विषयों पर कोई प्रश्न पूछा था याद नहीं आता वह भी अपने प्रति पंडित या दार्शनिक बनने का ढा दावा नहीं करते थे भक्तों को वह जो कुछ कहते जो निर्देश या उपदेश देते थे तभी उनके अपने उपलब्धि प्रसूत थे उनकी भाषा सरल और सहज थी उनमें एक अखंड विश्वास था कि वह श्री रामकृष्ण देव के हाथ के यंत्र मात्र हैं उनकी इच्छा से ही उनके जीवन के सारे काम सारे वाक्य और सभी चिंताएं नियंत्रित होती हैं अपने शरीर पर अहम अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं था एक दिन एक प्रश्न मैंने उनसे पूछा जिसके विषय में अनेक तर्क हो चुके थे वह यह था कि श्री रामकृष्ण देव के आश्रय में जो लोग आए हैं यह जन्म ही उनका अंतिम जन्म है क्या यह बात सत्य है उत्तर में उन्होंने कहा था कि मेरा भी विश्वास है कि यह बात सत्य है मैंने फिर पूछा कि शास्त्र विधान के अनुसार वासना रहित हुए बिना मुक्ति नहीं होती और निर्विकल समाधि के द्वारा अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन न होने से मनुष्य वासना रहित नहीं हो सकता तो यह बात सत्य कैसे होगी महापुरुष महाराज ने इसके उत्तर में कहा था देखो मैं पंडित नहीं हूँ और शास्त्र भी नहीं जानता किंतु पुरुजन्म का हेतु तो क्या है बताओ तो अपूर्ण वासना ही उसका कारण है न मैंने कहा जी हाँ ऐसा तो सुना है तब उनके श्रीमुख से निकला तो कल्पना करो तुम्हारी मृत्यु के पूर्व क्षण में श्री राम कृष्ण देव तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं और पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे मन में कुछ अपूर्ण कामना है जिसके लिए तुम पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना चाहते हो उस समय तुम उनसे क्या कहोगे मैंने उत्तर में दिया मैं कहूँगा मेरे भीतर ऐसी कोई अपूर्ण वासना हो ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि जिसके लिए मुझे फिर से पृथ्वी पर आना पड़े उस पर उन्होंने कहा तो यही तुम्हारा अंतिम जन्म हुआ ऐसा वासना रहित भाव प्रभु की करुणा से ही प्राप्त होता है यही महापुरुष जी का अंतिम उद्देश्य था किसी अन्य समय एक लंबी अनुपस्थिति के बाद कुमिला से लौट आकर मैंने महापुरुष महाराज को प्रणाम के उपरांत बातचीत के प्रसंग में उनसे कहा था कि आध्यात्मिक जीवन में मेरी कोई उन्नति ही नहीं हो रही है उन्होंने पूछा क्या कुछ भी नहीं हो रही है मैंने उत्तर दिया कम से कम मुझे तो अनुभव नहीं होता इस पर उन्होंने कहा देखो बेटा हो सकता है कि तुम अपनी आशा के अनुरूप उन्नति का अनुभव नहीं कर पा रहे हो और इसलिए मुझसे ऐसी बात कह रहे हो किंतु मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बहुत दिनों के बाद मुझे देख तुम्हें आनंद का अनुभव हो रहा है क्यों मैंने कहा बात है महाराज उन्होंने कहा मैं भी तुम्हें देखकर प्रसन्न हुआ हूँ इस प्रकार आपस में आकर्षण का हेतु क्या है जानते हो तुम्हारे और हमारे भीतर कोई सांसारिक संबंध नहीं है तुम मुझे देखकर आनंदित हो रहे हो इसका कारण है कि तुम भगवान से प्रेम करते हो मैं भी प्रसन्न हुआ हूँ इसका कारण यह है कि मैं भी भगवान से प्रेम करता हूँ इस भगवत प्रेम ने हम दोनों को अपार्थिव बंधन से आबद्ध कर लिया है इसी कारण हम दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं तब तक तुम यहाँ नहीं रहे मैं तुम्हारा अभाव अनुभव करता था तुम भी निश्चय ही मेरा अभाव अनुभव करते थे इस प्रकार का अलौकिक भगवत प्रेम ही आध्यात्मिक उन्नति का स्पष्ट प्रमाण है इसमें अन्य प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या है